ंदेन्दर गुरुराज मूर्तिभा व्योम जाय दक्षिणा मूर्त नमः ओम शांति शांति शांति की घट ज्ञान क्रमा होने के लिए क्रमा का लक्षण क्या कहा गया, गया बोल में ज्ञान तो तो धारावाहिक ज्ञान अथवा एक ज्ञान हुआ बीच में फिर दूसरा ज्ञान हो करके फिर पुनः वही ज्ञान हुआ ये सब में लक्षण का अव्याप्ति पूर्व पक्षी दिखाने से सिद्धांती उसका सब समाधान दिया आगे फिर पूर्व पक्षी कहा कि सिद्धांत में अर्थत वेदांत का मुख्य संग सिद्धांत में घटा दी है नीतिया होने से बाधित तो है बाधित तो होने से बाधित तो विषय का ज्ञान हुआ तो अबाधित ज्ञान नहीं हुआ नहीं होने से घट विषय का जो ज्ञान होगा वो तो प्रमाण नहीं होगा और प्रमाण होगा तो सिद्धांत का ब्रह्म साक्षात्कार अनुतरम घटादि का बाद होगा उसके लिए श्रुति है यत्र सर्व आत्म तत्व तत्केन अनुकम पश्चिम और जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ न तु संसार दशायान बाधा जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ अतः संसार है संसार अवस्था में घटादियों का बाद नहीं होगा आगे विचार आएगा बाध और निवृत्ति ऐसे दो प्रकार की नाशक आ जाएगा निवृत्ति अर्थात घटस्य घट का बाध नहीं घटका और ज्ञानेन रज्जु ज्ञानेन सर्पस्य ज्ञाने न, न सर्पस्य सर्पयृति नहीं सर्पस्य सर्पय निवृत्ति कहते हैं जहाँ कार्य नाश हो करके कारण रूपेण रहा और बाध वहाँ कहेंगे जहाँ कारण के साथ कार्य गया तो कारण के साथ कार्य जैसे रजु ज्ञान हो जाने से कारण था रजु अज्ञान वो गया उसके साथ कार्य था सर्प वो भी गया उसको कहा जाएगा बाध कारण न सह कार्य से नाश इसको कहा जाएगा बाध और कार्य से लय इसको कहा जाएगा निवृत्ति तो कहते हैं संसार न इसको सती है, है जब तक तो संसार दशा है तब तक तो कैसा है इव भवति द्वैत जैसा होता है हैदर्थ तदा दशा इतर इतरं पश्य इतर होकर के इतर सं इतरम पश्यती तो जब तक तो संसार है द्वैतक का भान होगा और इतर होकर के अपने से भिन्न पदार्थ को देखेगा है यितीय पंक्ति का अंतिम है टिका में यहात यश्याम संसार दशाया जो मूल में प्रथम पंक्ति में कहा यत्र द्वैतम इव यत्र का अर्थ तो कहते संसार दशाया द्वैतम द्वैतम द्वैत जैसा होकर के वास्तविक द्वैत नहीं है अज्ञान से द्वैत का भान आगे दिया मंत्र में इतर पश्य तद काम तशाया संसार दशायातर सन इतरम पश्यती स्वयं अपने को भिन्न मान करके अपने से भिन्न पदार्थों को देखता है तथा संसार घटा दे न संसार दशा में घटादी नहीं हुआ अगर नहीं हुआ अगर नहीं घटो का जो ज्ञान ज्ञान होगा उसको विषय तो तो कहा जाए, जाए। त्ञान तो से लक्ष्य अबाधित तो हुआ अबाधित तो होने से ये लक्ष्य हुआ त्रमा हुआ अबाधित्व तत्र अव्या और श अव्याप्ति शंका तो निराश हो इसलिए ये लक्ष्य है घटाधि ज्ञान संसार दशा में लक्ष्य है लक्ष्य अथा प्रमा है तो प्रमा अगर है हमारा लक्ष्य है उसमें अगर अव्यापति दिखाया जाएगा तो उसका निराकरण करना ये भी आवश्यक है अपेक्षिति भाव नती घटा दे है तो अभी पूर्व पक्षी कह जाए कि अभी घट संसार दशा में बाध नहीं हुआ और ज्ञान हो जाने के तो बाद बाध हुआ अभी घट का जो ज्ञान हुआ ये काल त्रय अबाधित तो अभाव घट ज्ञान अभी काल त्रय अबाधित नहीं होगा तो आप जिसको प्रमा कहते हैं वो कभी बाधित हो जाएगा कभी अबाधित होगा ऐसा चीज को कैसे आप लक्षणों लक्षणों का आप लक्ष्य कैसे उसको बनाएंगे तो जो घट कभी बाधित है कभी अबाधित है उस पदार्थ का ज्ञान को आपको क्रमा ऐसा नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो का तो हुआ आपको कहना पड़ेगा कभी प्रमाण कभी प्रमाण नहीं है इस प्रकार की कोई लक्षण नहीं होता लक्षण जो होगा वो त्रय कालिक तो होना चाहिए टीका मे ननु एवं सती घटा दे है कालात्र कालत्र अबाधित तो अभा तो घट काल त्रय में अबाधित तो नहीं हुआ नहीं होने से उक्त लक्षण आप जो लक्षण किए हैं तो। अनधिक अबाधित तो ज्ञान विषय तभी तो। आपका तो एक घट काल त्रय तो में अबाधित नहीं हुआ तो नहीं होने से उक्त लक्षण तत्र तो तो अव्याप तो लक्षण तो अभी ज्ञान है ज्ञान ही अर्थात तो अर्थात जिस समय में बाधित तो है उस समय में लक्षण जाएगा नहीं ज्ञान हो जाने के बाद लक्षण जाएगा नहीं क्योंकि अभी घट बाधित तो हो गया उसका ज्ञान बाधित विषय पर ज्ञान हो जाएगा आपका लक्षण है अबाधित विषय पर ज्ञान होना चाहिए अभी लक्षण जाएगा नहीं तत्र तो अव्याप्ति अर्थात किसी काल में लक्षण व्याप्ति हो गया एक काल में लक्षण गया एक काल में लक्षण नहीं है किसी काल में अव्याप्ति हो गया चेत तथा मूल में तथा चाधित पदे न संसार दशायाम अबाधित तम जो हमारा लक्षण है ये संसार दशा में ही ये लक्षण तो संसार दशा में लक्षण होता तो संसार दशा में लक्ष्य लक्ष्य भी संसार दशा में लक्षण भी संसार दशा में तो संसार दशायाम अबाधितवक्षित न घटाधिक्रमा अव्याप्ति हमारा जो घटाधिक्रमा का लक्षण है वो संसार दशा में ये लक्षण है अरे संसार दशा में घटा बाधित तो है तो अब्पति नहीं होगा तो कर रहा था ये दशा में कर रहे जो मंत्र में यत्र तत्र इत्यादि का था वहां तो दो मंत्र अलग अलग दे दिया पहले यत्र तो सर्वम आत्मा ही जिस समय में सब आत्मा हो गया उस समय में तो सब बाधित तो हो गया और जिस समय में आत्मा नहीं है द्वैतम इवो बी मंत्र ही जो अलग अलग करके दिखा रहा है पूर्व पक्षी जो तस्मीन का अर्थ दशा ये जो काले करके कर रहा था त्रिकाला तो त्रिकाला तो सिद्धांति का अभिप्राय नहीं है इसको पूर्व पक्षी उसके ऊपर एक्सेप्ट कर रहा है कि तरह जो बोल रहे है तब उस एक काल में हो रहा है एक काल में नहीं हो रहा है न त्र ही द्वैतम इवो भवती तर इतर इतरम को तो यो तत्र का अर्थ पे रखिए ना संसार टीका वो नहीं टीका लक्षण तथा अर्थात ये जो तत्र है टीका में वो मंत्र का साथ उसका संबंध नहीं है तथा जो अवादित हो जाने से उस जो अभी जिसको आप लक्ष्य बना रहे है उस लक्ष्य में लक्षण आ जाएगा नहीं लक्ष्य तो तो तो तो तो लक्ष्य क्या हो गया घटादी प्रमा घटादी प्रमा आपका लक्ष्य है उसमें लक्षण देना चाहिए कि तू प्रमा में देखे एक काल में जा रहा है एक काल में नहीं जा रहा है इसका मंत्र के साथ तो नहीं। मंत्र तो दोनों स्पष्ट ही कर दिया एक काल में तो कुछ है नहीं वहां तो आपका प्रमा भी नहीं है तो क्रमा नहीं है तो वहां लक्षण जाने का बाद ही नहीं लक्ष्य ही नहीं रहा जानती उसी को अगर समाधान न दे रहा है ठीक है मैं संसार प्रमाया दशाया घटाधिक्रमा संसार दशा में प्रमा अबाधित है क्योंकि घटा अबाधित तो है घटा अबाधित होने से घटा प्रमा लक्ष्य होगी तत्र त्र अव्याप्ति तत्र अर्थात घटा प्रमा में संसार दशा में अव्यापति का निराश करने के लिए अबाधित तो पद संसारदशायाम अबाधितवक्षित तो संसारदशा अबाधित तो है अर्थात लक्ष्य लक्षण में है। तो, तो, है। तो फिर प्रमा लक्षण की नहीं अव्या सो उतम घटाधि जान प्राण्यम अभियुक्त वचन दृढ़ संसार अवस्था में प्रमा है तो इसको दृढ़ करने के लिए अभियुक्त वचन अभियुक्त अर्थात शिष्ट पुरुष उनका वचन से दृढ़ दृढ़ करने के लिए आहक मूल में तदुक्तम तो देहात्म प्रत्यय यदवत कल्पितः कल्पितः प्रमाणं प्रमाणं लौकि तद्वे स्वात्मश प्रमाणं यद्वत् एव तु ये प्रमाण तदव इदक आ आमया जैसे आ हरिद्वार कहते हैं जैसे आ आमचया प्रमाण जैसा देह आत्म प्रत्यय देह ही आत्मा है ये प्रत्यय प्रमाणत्वित जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ मैं देह हूँ ये प्रमाण है प्रमाणत्व न कल्पित तद्वत इदम लौकिकम इसी प्रकार के लौकिकम घटादिकमा आ निश्चयात तो जब तक तो आत्मज्ञान नहीं हो गया है तब तो तक तो तो प्रमाणम ये वृद्धों का वचन है तो जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ तब तो संसार दशायाम एक गोटादि प्रमाण सब प्रमाण ही है ठीक आत्म निश्चय से संसार दशायाम अभी सत्वात आत्म निश्चय में कि निश्चय किसको नहीं है संसार दशा में सबको है आप कह दिए आ आत्म निश्चयात ये प्रमाण अभी संसार दशा में आत्मनिश्चय किसको नहीं है मैं हूँ इसमें किसको निश्चय नहीं है आत्मनिश्चय तो अभी भी है तो आत्मनिश्चय जब तक नहीं हुआ ये प्रमाण है आत्मनिश्चय हो जाने से प्रमाण नहीं होगा तो अभी तो संसार दशा में भी सबको आत्मनिश्चय है फिर ये सब घटाधि ज्ञान अभी प्रमाण नहीं होना चाहिए क्योंकि आत्मनिश्चय है तो इसलिए कहें आत्मनिश्चय अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम आत्मा का निश्चय केन रूपेण ब्रह्म रूपेण अभी आत्मा में हूं ये तो सबको निश्चय है किंतु ब्रह्म इस प्रकार निश्चय नहीं है इसलिए कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार अहम ब्रह्मस्में निश्चय निश्चय संशय विपर्य रह लौकि जो कहा गया श्लोक में लौकिक तद्व लौकि लौकि प्रत्यक्ष जन्य ज्ञान मत ब्रह्म व्यवच्छेदा आह प्रत्यक्ष जन्य ज्ञान जितना है सभी को प्रमा कह दीजिए कहते हैं वो नहीं लेना है कहते हैं लौकिक प्रमा लोक में जिसको प्रमा माना जाता है तो किसको माना जाता है आगे मूल में कहते हैं लौकिक मिति घटादि ज्ञान तो लौकिकों में कोई भी ज्ञान लौकिक ज्ञान नहीं लेना है घटादि प्रमा जिसको कहते हैं उसी को ही यहाँ ज्ञान शब्द से ले मतलब श्लोक में जो लौकिक कहा गया है लौकिक शब्द से घटाधि ज्ञान को ही लेना है घटाधि ज्ञानों होता है घटाधि को लेना है भ्रम को नहीं नहीं तो आप कहेंगे लौकिकम आत्मनिश्चया होता है ये भी आत्मनिश्चय प्रमाण हो कहते लौकिकम का अर्थ है जो घटाधि ज्ञान जिसको प्रमाण शब्द से कहा जाता है इसको टीका में कहा लौकिकम अर्थात प्रत्यक्ष जन्य ज्ञान मात्र इसे का आह तो ब्रह्म लेना है नहीं तो लौक सारे ज्ञान को नहीं लेना आ आत्मनिश्चय ब्रह्म अतिरिक्त वस्तु ज्ञान सर्व तेन ग्राह्य जब तक आत्मनिश्चय नहीं हुआ है तो फिर ज्ञान का विषय जिसको परमा कहा जाएगा जो ज्ञान को वो सब कौन हो सकते हैं कहते ब्रह्म अतिरिक्त वस्तु ज्ञानम सर्वम जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ बाकी जो भी वस्तु का ज्ञान होता है वो सब गट ज्ञान शब्द से लौकिक बोल करके ग्रहण हो जाएंगे उनका जो ज्ञान है वो उनको प्रमाण कहा जा सकता है किन्तु ब्रह्म को नहीं लेना है तेन तो उससे क्या हो स्वर्ग इष्ट साधनतादि ज्ञान से अलौकिकवे ये शंका क्यों लाए कहते स्वर्ग धर्म अधर्म ये तो सब लौकिक नहीं है अब कहते जो लौकिक है वो प्रमाण है जो अलौकिक है वो फिर प्रमाण नहीं होगा तो कहते वो नहीं है अर्थात तो अतिरिक्त तो सारे वस्तु का ज्ञान ये सबको यहाँ लौकिक ज्ञान शब्द से लिया जाएगा खाली इतना ही है कि भ्रम नहीं देना है तो है स्वर्ग इष्ट साधनता जो सब लौकिक नहीं है वो सब भी लौकिक शब्द से ग्रहण हो जाएंगे आगे एवं एवं लक्षण लक्षित प्रमाकरण प्रमाण एवं लक्षण से लक्षित होता है जो क्रमा क्योंकि प्रमा का लक्षण अब तक किया गया इसलिए कहते हैं एवं लक्षण लक्षित एक पद है एवं लक्षण लक्षित जो क्रमा है अर्थात अनेक प्रकार ने जो लक्षण किया गया है तेनाली किस और अब अगर करेंगे तो नपुंसक न चाहे पृष्ठ अलग अच्छा अन्यथे मिथम कथम कार्यथाव वो तो शब्द अच्छा, तो स्वरूप ले लिया नही हाँ तो वहाँ तो एवं कार अच्छा अच्छा हाँ एवंकार से महा कल्याय उत्तर सिद्धांत के अंतिम ना शिक्षण तीन चार सत्ता अच्छा ये तो उपपदमती होगा अन्यथ कथम इतु सप्तमी से सिद्धा प्रयोग से नमून प्रत्यय होता है यशु वृत्ति कहते हैं येषु क्रीव नमूल सै सब रण्य से धातु से धातुमूल होगा वो तो उपपदमती समास होगा किंतु तो एवं लक्षणम कि इति एवं लक्षण एवं लक्षण तो कर्मधारा ही है कर्मधारा ही है एवं लक्षण कर्मधारा हो सकता है होगा अन लक्षण अगे एवं लक्षण लक्षिता या प्रमाण कर्मधारा होगा होगा एवं लक्षण लक्षिता जो प्रमा है वो प्रमाकरण प्रमाण ये कतिविध कितने हैं इस प्रकार की अपेक्षा मूल में तानि प्रमाणानि प्रमाणा है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम यहाँ तक तो नया एक लोग मानते हैं आगे वेदांति लोग अर्थापत्ति अनुपलब्धि घेता और दो अधिक मानते हैं टीका प्रत्यक्षक चर्वाक प्रत्यक्ष इति और मत अयी सुगत बुद्ध शब्दी संख्या शब्द प्रमाण मनते हैं आगमोपनाल को नहीं मनते हैं संख्या पतंजल और प्रत्यक्ष शब्द प्रमाणिक अर्थपति सह पंच और उक्तम मानते दोनों इति अपेक्षायाम ये निराकरणा उत्तर षड्ति का प्रत्यक्ष आघटा तीवजीव्य आश्रय सारे प्रमाण प्रत्यक्ष के आधार पर चलते उपजीव्यवाद ज्येष्ठवाद से तो, तो, तो उपजीव्य भी है और ज्येष्ठ ज्येष्ठा पहले ये प्रभुत्व होगा तब तो का आश्रय भी है और ये पहले प्रभुत्व भी होगा होने से तरूपण प्रथम आरभ थे प्रथम इसका निरूपण आरम्भ करते हैं मूल में तत्र प्रत्यक्ष प्रमाया करणम प्रत्यक्ष प्रमाण तो तक टीका करते हैं तेषु प्रमाणेश बीच में प्रत्यक्ष प्रमाण में अनुमान अनुमानादिव्या प्रत्यक्ष प्रमाया करण खाली प्रमाया करणम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे तो अनुमान सुक्ति रूप्य ज्ञानादि साधने ठीक है अगर कहेंगे कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपये भी प्रत्यक्ष होते हैं तो उसका जो कर्ण होगा सुख रूपये ज्ञान का जो साधन होगा उसमें लक्षण नज़ जाए क्योंकि वो भी जो ज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान उसमें लक्षण निराशा करने के लिए प्रत्यक्ष अच्छा, तो अच्छा, प्रमा का प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे अच्छा यहाँ दिया जाएगा अच्छा ये अनुपलोक भी वेदांती लोग है जो प्रमाण मानते है इसका विचार आगे आएगा ये तो करके सारे प्रमाण का विचार करेंगे अनुपलब्धि को भी नया नयायिक लोग प्रमाण नहीं मानते हैं सहकारी प्रमाण मानते हैं अभाव <coughs> ज्ञान होने के लिए अनुपलब्धि सहकारी प्रमाण वो लोग कहते हैं और अभाव ज्ञान नयायिकों को कैसे होता है उनको सत्यक्ष होता है तो ये भूतलम घटपथ भूतलम कही प्रत्यक्ष तो ज्ञान होता है विशेषण अथवा विशेषता विशेषणता विशेषता संबंध से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और वो लोग कहते हैं कि अनुपलब्धि यहाँ सहकारी प्रमाण है अनुपलब्धि के लिए क्या कहेंगे यदि घटहस्यात तभी उपलब्धि है तो किन्तु उपलब्धि नहीं हो रहा है अनुपलब्धि है तो उनका अनुपलब्धि और वेदांतियों का अनुपलब्धि में थोड़ा अंतर है वो लोग अज्ञान बोलकर के पदार्थ को स्वीकार नहीं करते वो कहते हैं अनुपलब्धि अर्थात उपलब्धि अभाव उपलब्धि ज्ञान ज्ञान का अभाव हुआ घट ज्ञान का अभाव हुआ ये सहकारी होने से घट का अभाव हमको प्रत्यक्ष हो गया तो घट का ज्ञान का अभाव हुआ ये घट ज्ञान पहले आपको घट का अभाव के लिए घट ज्ञान का अभाव को आपको आना पड़ेगा वो सहकारी है घट ज्ञान का अभाव एक अभाव है ये अभाव का ज्ञान होने के लिए आपको अनुपलब्धि सहकारी चाहिए तो कहेंगे और एक अनुपलब्धि आना पड़ेगा जो कि और एक अभाव ज्ञान होगा इसमें अनुवस्था तो उस पर वे गांदांति लोग इसलिए कहते हैं कि अनुपलब्धि क्या चीज है ये उपलब्धि का अभाव ऐसा नहीं है अनुपलब्धि अर्थात अज्ञान ज्ञाना भाव नहीं है ज्ञाना भाव और अज्ञान अव चीज है तो ये अज्ञान क्या चीज है कहते ये अज्ञान ही एक प्रमाण है जिसके चलते हमको घटा भाव का ज्ञान हुआ घटा भाव प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अर्थात ये इंद्रिय सन्नीक प्रत्यक्ष में नहीं है तो घटाभाव अज्ञान से होता है ये अज्ञान जो प्रमाण है ये पहले कैसे पता चलता है अज्ञान चीज तो क्या है जो आपको होने से ज्यादा के आप घटाभाव का ज्ञान होगा कहते अज्ञान ये साक्षी भाष्य तो हमको अभी घट का ज्ञान नहीं हो रहा है घट का अज्ञान हो रहा है घटका अज्ञान हमको पता चलता है हमको घट ज्ञान घट का अज्ञान हो रहा है घट ज्ञान नहीं ये अलग चीजें घट का अज्ञान हो रहा है तो ये कैसे पता चलता है कहते हैं कि साक्षी भाष्य तो साक्षी भाष्य अज्ञान जिसको अनुपलब्ध कहा जाता है ये होने के बाद आगे फिर ये अभाव का ज्ञान होगा तो ये अज्ञान शब्द वेदांत मत में उपकरण माना जाता है और साक्षी भाष्य होता है अर्थात वहाँ कोई उसके कोई लिए नहीं चाहिए अगर उसके लिए भी कर्ण जरूरत होगा तो फिर अनवस्था होगा इसके लिए कर्ण नहीं चाहिए टीका में सुक्ति रूपये ज्ञान साधन अच्छा हो गया ननु नत्यक्ष प्रमात्म इंद्रिय पूर्व पूछता है प्रत्यक्ष प्रमा आप लक्षण कर दिए प्रत्यक्ष प्रमा का कर्ण प्रत्यक्ष प्रमाण ये जो प्रत्यक्ष प्रमात्व जिसका कारण करणत्व तो हम, प्र, हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे ये क्या इंद्रिय जन्य ज्ञान अथवाजन्य ज्ञान अथवा ज्ञान अकरण तो ज्ञानत्म ज्ञान अजन्य अलग दिया ज्ञान अकरण तो अलग दिया अजन्य अकरण का समान नहीं है क्योंकि अजन्य वहां जन्य कोई निमित्त तो कारण हो उसे भी जन्य हो सकता है किन्तु वो कर्ण नहीं होगा इसलिए अलग करके कहते हैं कि और तो ज्ञान अपर्ण पक्षी करके प्रथम हो गया प्रत्यक्ष परमात्म क्या इंद्रिय जन्य ज्ञानत्व सिद्धान्ते सिद्धांत मनुष्य अनिंद्रिय नैया पक्षी है वो तो कहते हैं मन को आप इंद्रिय नहीं मानते है नहीं मानने से मनु के द्वारा जो सुखादि प्रत्यक्ष होता है वो इंद्रिय जन्य नहीं होगा इंद्रिय जन्य नहीं होगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा प्रथम विकल्प नहीं घटेगा सिद्धांत है मनुष्य अनिंद्रिय न सुखादि प्रत्यक्ष अव्यापक सुखादि प्रत्यक्ष में ये लक्षण आपका जाएगा नहीं प्रमा का लक्षण मतलब प्रमा अगर इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रमा कहेंगे ये सुख प्रत्यक्ष में जाएगा नहीं नया सुख का प्रत्यक्ष किसके द्वारा मानेंगे कि मन, मन, कि मन के द्वारा और मन को वेदांत इंद्रिय नहीं मानता है इसलिए नया कहता है कि सुख प्रत्यक्ष आपके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा अव्यापक हो जाएगा किंतु वो सुख का जो प्रत्यक्ष होता है वो प्रमाण है मानते हैं वेदांती प्रमाण बोलते हैं न द्वितीय द्वितीय क्या है ज्ञान अजन्य ज्ञान नया ही कह रहा है कि मतांतर है तो तो अर्थात नया कहता है कि हमारा मत में प्रत्यक्ष ज्ञान मात्र से ईश्वर ज्ञान जन्य तो कोई भी ज्ञान हो उसके लिए साधारण कारण क्यों ईश्वर ज्ञान रहेगा ईश्वर ज्ञान अपने अच्छा कालो धृष्टो धिगे बच रात प्रतिबंधता कार्य साधारण स्मता तो कोई भी कार्य हो उसके लिए ईश्वर ज्ञान कारण होगा तो ये जो ज्ञान होता है घट ज्ञान ये वेक कार्य है उसके लिए ईश्वर ज्ञान कारण होगा तो अब आप लक्षण कहेंगे ज्ञान अजन्य ज्ञान तो ये जो घट ज्ञान हुआ ये तो ईश्वर ज्ञान जन्य ज्ञान हो इसलिए घट ज्ञान में प्रमाण का लक्षण जाएगा ये प्रमाण नहीं बनेगा मतांतरे प्रत्यक्ष ज्ञान मात्र से ईश्वर ज्ञान जन्य तय तो तो तो तो अभ्याप अभ्यापकता आपात लक्षण वहां जाएगा नहीं तो लक्षण व्यापक नहीं होगा नातीय तृतीय था ज्ञानकरण का तो ज्ञान अनुभव से संस्कार उपक्षणतया अनुभव होने के बाद संस्कार जब हो गया संस्कार ही अनुभव का नाश अनुभव नाश होते संस्कार हो गया तो इसलिए अनुभव और स्मृति का करण नहीं होगा क्योंकि अनुभव तो संस्कार बना करके चरितार्थ हो गया होकर के स्मृति अकरण न होने से तत्र अति व्याप्त है अभी स्मृति में ज्ञान जन्य नहीं रहेगा स्मृति में ज्ञान जन्म नहीं रहेगा ज्ञान ज्ञानाजन्य तुम आ जाएगा हाँ ठीक है स्मृति तो पहले हुआ अनुभव अनुभव से संस्कार हुआ अनुभव वही नाच हो गया आगे हुआ स्मृति अब स्मृति संस्कार जन्य हुआ इसलिए ज्ञान जन्य हुआ नहीं हुआ संस्कार जन्य हुआ संस्कार जन्य में से ज्ञान जन्य नहीं हुआ तो जन्य हुआ तो जो स्मृति है स्मृति स्वयं के ज्ञान है तो ज्ञाना जन्य ज्ञान स्मृति में आया तो अगर आप आपका तो का रक्षण कहेंगे ज्ञान अभी ज्ञान अकरण का अच्छा ज्ञान अकरण का ज्ञान ठीक है ज्ञान करण नहीं है स्मृति का जो कर्ण हुआ वो संस्कार हुआ। हो संस्कार से स्मृति हो तो होने से अनुभव जो जिसे संस्कार हुआ था वो अनुभव ये स्मृति के लिए और कर्ण नहीं बना नहीं बनने से ज्ञान अकरण तो हो गया स्मृति के लिए संस्कार संस्कार संस्कार संस्कार में जो रहेगा तो संस्कार को नबे लोग हाँ व्यापार हो जाएगा आत्मनुष कोई भी ज्ञान हो उसके लिए आत्मनुम व्यापार हो जाएगा हो जाएगा जन्य ना संस्कार जन्य संजन जन संजन आत्मा अच्छा संस्कार जन्य। संस्कार जन्य तो आत्मा ये तो थोड़ा और विचार करके प्राचीन मत में तो घट जाएगा नब्बे मत में व्यापार किसको लेने के लिए ये थोड़ा विचार करके तो देखना होगा तो अगर आत्मा कारण ज्ञान ज्ञान कारण नहीं है कारण नहीं है ज्ञान अपकरण कहता है ज्ञान करण नहीं है जिसमें कारण होने से तो ठीक है चलता अभी हम संस्कारों को करण कहना पड़ेगा संस्कार को कारण नहीं करके तो मन को करण पाएंगे क्योंकि हमारा भी अभिप्राय है कि जो अनुभव है जिससे संस्कार हुआ संस्कार के आगे स्मृति हुआ ये जो स्मृति हुआ इसका कारण अनुभव हुआ ही नहीं कौन कारण हुआ चाहे अन्य को यो? मन को ही कारण माना जा सकता है ठीक है मन को कारण मानेंगे तो होने से अभी क्या हुआ ये जो पूर्व अनुभव हो ये नाश हो गया संस्कार बना करके आगे संस्कार का उद्बोधन हो करके स्मृति बना से ये जो स्मृति हुआ उसका करण अनुभव हुआ ही नहीं तो इसलिए ज्ञान अकरण का हो गया स्मृति तो ज्ञान अकरण का ज्ञान स्मृति हो गया तो उसमें ज्ञानकरण का ज्ञान तुम लक्षण किया वन से आप लक्षण कर रहे थे प्रमा का प्रमा का लक्षण हो गया स्मृति में ज्ञानकरण का ज्ञान तुम ठीका में इसको कहा गया नापी तृतीय अनुभव से संस्कार इसलिए स्मृति का करण नहीं हुआ तो नहीं होने से तत्र तत्र था स्मृत स्मृत अतिव्यापी हो गया लक्षण तो लक्षण था ज्ञान करण का ज्ञान तुम तो स्मृति में घटा सिद्धांति कहेगा कि संस्कार द्वारा ज्ञान करण होता है ज्ञान को करण मानेंगे और संस्कार व्यापार हो जाएगा ज्ञान से संस्कार आगे फिर स्मृति हुआ इसलिए ज्ञान को करण मानेंगे और स्मृति को व्यापार ए संस्कार को व्यापार मानेंगे उन्हें से जो स्मृति हुआ वो ज्ञान करण को हुआ ज्ञान करण हुआ और व्यापार किसको लेंगे संस्कार बीच में संस्कार आ गया ज्ञान हुआ अनुभव हुआ आगे संस्कार हुआ आगे स्मृति हुआ इसलिए अभी जो पहले अनुभव हुआ वो अपकरण माना जाएगा बीच में आया जो संस्कार वो व्यापार हो जाएगा तो इस प्रकार की सिद्धांत कहता है सिद्धांत कहता है संस्कार द्वारा कस्य करणत्व संस्कार द्वारा अनुभव आरंभ किया था ना तृतीय अनुभव संस्कार उपक्षणतया स्मृति तत्र अकरणव और संस्कार द्वारा अगर अनुभव करण होगा तो अनुभव संस्कार द्वारा करणव तो अनुभव संस्कार द्वारा कर्ण हो गया स्मृति के लिए तो इसलिए स्मृति अब प्रमाण ही होगा तो क्योंकि ज्ञान करण तो हो गया हमारा प्रमाण का लक्षण है ज्ञान करण का स्मृति अभी प्रमाण ही है तो ठीक है घट गया सिद्धांत इस प्रकार का है तो पूर्व पक्षी कहता है कि स्मृति में अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए आप अभी मान लिए कि संस्कारों को व्यापार अनुभव को करण मान लिया ठीक है तो अभी अनुभव कर्ण संस्कार व्यापार उससे जो हुआ वो आपका प्रमाण नहीं है उससे कौन हुआ स्मृति वो आपका प्रमाण नहीं है ठीक है किंतु अनुभव से संस्कार उसके आगे प्रतिभिज्ञा भी होती है तो होने से स्मृति को वारण करने के लिए आप अगर पूर्व अनुभव को कारण मानेंगे अभी आपका लक्षण स्मृति में तो जाएगा नहीं प्रतिज्ञा में भी जाएगा नहीं क्योंकि वो प्रतिभिज्ञा जो हुआ वो भी ज्ञान करण को हो गया कौन सा ज्ञान पूर्व ज्ञान उसके आगे संस्कार आगे प्रति हो रहा है तो होने से भी ज्ञान को हो गया तो आपका क्रमा का लक्षण हो जाएगा स्मृति को अतिव्याप्ति वारण करने के लिए प्रत्येक में अभ्याप्ति हो गया क्योंकि प्रति का एक अंश स्मृति है आप स्मृति को अभी हटा दिए हटा दिए तो प्रतिज्ञा में अव्याप्ति हो जाएगा टीका में संस्कार द्वारा करणत्व प्रत्यभिज्ञाया व्याप्त है प्रमा या दुरुपादत्लिए प्रत्यक्ष प्रमा का उपादन करना ही कठिन है दुरुपाद इसलिए क्या करना है सुप पाद पक्ष आश्रयणीय अभिप्रायवान सिद्धांत कहता है कि हमारा उपाय सरल है ये अर्थात ये सब विचार हमको घटेगा नहीं क्यों मूल में प्रत्यक्ष प्रमाच अत्र चैतन्यम एव आप जिस जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण सोच करके विचार आरम्भ किए ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है हमारे मत में प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमा तमाच अत्र चैतन्यम एव क्यों चैतन्य को प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे यथ साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म है साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म वही वही है, प्रमा है। प्रमाण इस प्रकार के कहा गया, तत्र प्रमाणयति, प्रमाणद्वारक प्रत्यक्ष व्यावृत्थ साक्षात्म ब्रह्म ही प्रमा है। शब्द का अर्थ इन ज्ञान हम जिसको कहते हैं घटज्ञान हुआ उसको प्रमा कहते हैं तो ये क्या है ज्ञानी ही है वेदांत कहता है जो प्रमा है ज्ञान है ये वास्तविक ब्रह्म ही ज्ञान है बाकी ये सब घटपट ये सब प्रमा ये वास्तविक प्रमा नहीं है प्रमा शब्द का तो ज्ञान है तो ज्ञान तो ब्रह्म ही ज्ञान है सत्यम ज्ञान ब्रह्म तो ब्रह्म ही ज्ञान है कहा गया य साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म साक्षात ये तो अभ्य हो गया अप्रोक्षात पंचमी दिया है कि वास्तविक अप्रोक्ष्यम प्रथमा है ये साक्षात अप्रोक्ष साक्षात पद क्यों कहे खाली अप्रोक्षात ब्रह्म ऐसे कह सकते थे कहते घट भी अप्रोक्ष होता है किंतु तो घट जो अप्रोक्ष होता है ये इंद्रिय व्यवहित तो होकर इंद्रिय नहीं है तो घट अपरो नहीं होगा तो इसलिए ये घटादि ज्ञान को नहीं लेने के लिए कह दिया गया साक्षात प्रक्षा प्रमाण टीका मैं प्रमाण द्वारक प्रत्यक्ष व्यावृत्ति प्रमाण हो गया प्रत्यक्ष आदि जो इंद्रियादि इंद्रियादी इंद्रियादि द्वारको प्रत्यक्ष का व्यावृत्ति करने क्योंकि यहाँ विचार चले है प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष का प्रमाण हो गया प्रत्यक्ष कौन है इंद्रियादि तो इंद्रिय इत्यादि प्रत्यक्ष इनको व्यावृत्ति करने के लिए साक्षात कहा गया अपोक्षीय प्रमाण जहाँ इंद्रिय व्यवहार नहीं करके हमको जहाँ ज्ञान होता है वो सब साक्ष्य वो सबको कहा जाता है साक्षी भाषा सुख दुख ज्ञान इत्यादि जितना ज्ञान होता है ये सब साक्ष्य इस प्रकार की अपरोक्ष प्रमाण ब्राह्मण साक्षात्म भ्रम निराशा अपरोक्षात मंत्र कह दे की यद साक्षात अपरोक्षात पंचमी है तो कहा जाएगा जैसे कहा जाता है कि स्रोतरा शब्द ज्ञान इसी प्रकार की कहा जाएगा अपरोक्षात ज्ञान हो इस प्रकार की उसको कर्णत्व न हेतुत्व न पंचमी लिया जाए इस प्रकार की अपरोक्ष प्रमाणात ब्रह्मण हो साक्षात्व इस प्रकार की कोई उसका अर्थ घटा लेगा अपरोक्ष प्रमाणा क्यों कह पंचमी निर्देश है अपरोक्षात अर्थात अपरोक्ष प्रमाणा साक्षात्म इस प्रकार की भ्रम इसको निराश करने के लिए मूल में कहते हैं अपरोक्षात अपरोक्षम अर्थ है अपरोक्ष पंचमी दिया है उसका अर्थ है अपरोक्षम ब्रह्म का विशेषण है साक्षात भी का विशेषण है अपरोक्षम भी ब्रह्म का विशेषण है वही भ्रमा है पूर्व पक्षी शंका कर रहे अगर आप भी ब्रह्मो को प्रमा कहेंगे ये ब्रह्म कादाचित कहे का नहीं है तो आपका प्रमा भी नित्य रहेगा किंतु अनुभव तो नहीं होता है अनुभव तो होता है घट ज्ञान हुआ क्योंकि आपको कह दिए कि ये जो घटपट इत्यादि का ज्ञान होता है आ आत्मनिश्चय ऐसे प्रमा है तो ये तो सब कादाचित को अनुभव होते है अभी आप ब्रह्मो को प्रमा कह दिए परस्पर विरुद्ध है ननु चैतन्य से अनादिना आपका चैतन्य हो गया प्रमा अरे अनादि होने से करण आकांक्षा शून्य जो अनादि होगा उसका तो उत्पत्ति ही नहीं है उत्पत्ति नहीं तो करण का ही बात ही नहीं है और आप कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रमा का करण होगा उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा अभी आपका प्रत्यक्ष प्रमा हो गया चैतन्य जो की अनादि है उसको तो करण का आकांक्षा ही नहीं है नहीं होने से तस्य तस्य अभी चैतन्य का कोई प्रमाण ही आवश्यकता नहीं है नहीं होने से तस्य तस्य चक्ष चैतन्य चुरादि चैतन्य का कारण ही कैसे होगा वो तो उत्पत्तिमा ही नहीं है कथम प्रमाण मूल में ननु चैतन्यम अनादि प्रमाणं अनादि तत्कथ प्रमाण चैतन्य चैतन्यनादि अतः इसलिए कथम चक्षुरादेश तत्क तत्न चक्षुरादेश तत्कृत तत तो चैतन्य से कर्णत चैतन्य अनादि होने से उसका कर्ण कहाँ से आएगा करण होकर के वो प्रमाण होते हैं चक्षुर इत्यादि तो अभी कारण ही नहीं होगा तो भ्रमण ही नहीं बनेगा। ठीक है मैं? अनादित्वेपि, चैतन्य अनादि चैतन्य चैतन्य अभिव्यंजक अंतकरण वृत्ते शनिक न चैतन्य का, का अभिव्यंजक जो अंतकरण वृत्ति है तो ये कैसे होता है कहते तो इंद्रिय शनिकाधीना जन्य क्वेन जब अंतकरण का वृत्ति होती है ये इंद्रियों अर्थात तो सनिकर्ष होने से होता है तब तो होने से ये जो अंतकरण वृत्ति हुआ, हुआ ये चैतन्य का अभिव्यंजक अभिव्यंजक अर्थात तो वृत्ति तो होने से ही चैतन्य पता चलेगा <कली> इंद्रिय शनिकर्ष आदिना जन्य तद तो विशिष्ट चैतन्य आदिमता सुवोच्च जो इंद्रिय जन्य अंतकरण वृत्ति हुआ वो आदिमत हुआ तो उस इंद्रिय वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित तो होगा तो होने से ये वृत्ति और चैतन्य था विशिष्ट हुआ अभी चैतन्य वृत्ति के साथ मिल करके आधिमत हो जाएगा केवल चैतन्य अनादि है कि वृत्ति तो विशिष्ट चैतन्य हो करके आदिमत हो जाएगा तो होने से चक्षराधे तत्करण तो संभव है ना अभी विशिष्ट चैतन्य का कारण चक्षुरादि बन जायेंगे शुद्ध चैतन्य का कारण चक्षरादि नहीं बनेंगे तो अनादि है चक्ष सत्कर्ण तो संभवे न उपपत्तेर उपपत्म विशिष्ट चैतन्य विशिष्ट विशिष्ट चैतन्य चैतन्य बाहर है। अर्थात किसके साथ मिलकर के विशिष्ट हुआ वृत्ति के साथ अंतकरण वृत्ति के साथ विशिष्ट चैतन्य अर्थात अंतकरण वृत्ति विशिष्ट चैतन्य जब विशिष्ट हुआ उसमें विशेषण अंश अंतकरण वृत्ति रहा तो अंतकरण वृत्तिमान है तो अगर विशेषण उत्पत्तिमान हुआ विशिष्ट भी पड़ेगा बनेंगे, तो पर के बनेंगे ये चक्षु हाँ चक्षु घटपटो इत्यादि के लिए न चक्षु घटपटो इत्यादि के के लिए घटपटो ज्ञान के लिए हो गया चैतन्य के प्रति नहीं वृत्ति विशिष्ट चैतन्य के प्रति करण हुआ कैसे करना होता है अभी ये जो चक्षी हुआ ये घटाकार वृत्ति के प्रति करण है हम कहते हैं और घटाकार वृत्ति जिस समय होगा उस तुरंत मतलब उसी समय में ही वो चैतन्य विशिष्ट होगा हुआ अभी ये जो चक्षी हुआ ये घटाकार वृत्ति के प्रति करण नहीं होकर के सिद्धांत कहता है की ने विशिष्ट वृत्ति के प्रति करण हुआ केवल वृत्ति का नहीं क्योंकि केवल वृत्ति तो होगा ही नहीं जब भी वृत्ति होगा उसके साथ चैतन्य रहेगा तो इसीलिए वास्तविक देखने से ऐसा तो वृत्ति के प्रति करण होना चाहिए सिद्धांत कहते कि वृत्ति तो कर चैतन्य का अभिव्यंजक हुआ होकर के परम्पराया परम्पर या नहीं चैतन्य के प्रति परम्परायकरण होगा ही नहीं अर्थात विशिष्ट के प्रति करण माना विशेषण के प्रति करण को विशिष्ट का करण माना सिद्धांत अंतकरण विशिष्ट चैतन्य विशेषण था अंतकरण वृत्ति तो वृत्ति के प्रति जो करण था चक्षु अभी वृत्ति विशिष्ट चैतन्य के प्रति उसको करण माना गया क्योंकि विशिष्ट में जो विशेष अंश है वो तो उत्पत्ति मान नहीं है इसलिए विशेषण का कारण को विशिष्ट का कारण मानने से कोई हानि नहीं है क्योंकि दूसरा तो अर्थात अनादि है अगर वो भी शादी होता उसका भी कोई और दूसरा करण होता फिर हम विशेषण का करण को विशिष्ट का करण नहीं मान पाएंगे क्योंकि उसका करण दूसरा है अभी विशेष अंश का करण ही नहीं है तो विशेषण का कारण को विशिष्ट का करण माना है आगे स्पष्ट करेंगे इसको और पंक्ति कह रहे हैं चक्षुरादेशकरण तो संभव न प्राण्योपत्म चेद्यंजकृत्ती चैतन्यनादिने भी चैतन्य का अभ्यंजक जो वृत्ति ये इंद्रियर्ष इन वृत्ति विशिष्ट चैतन्य आदिमत वृत्ति विशिष्ट चैतन्य आदिमत होने से उसके प्रति करण हो गया चक्षु। तो उसके प्रति करण क्या हो गया कहेंगे इसमें जो आदिमत है अंश अंतकरण वृत्ति उसी का करण तो विशिष्ट को करण मान लिया गया ठीक है हमें इसको कहते हैं आगे पंक्ति अविशिष्टम चैतन्यम प्रति चक्षर अकरणत्व इष्टम एवं जो अविशिष्ट चैतन्य है शुद्ध चैतन्य है उसके प्रति कारण नहीं होते हैं, औ, औ औ तो इष्टम तो है शुद्ध चैतन्य के प्रति कोई कारण नहीं है विशिष्ट के प्रति कारण करण क्यों उसके प्रति कारण आवश्यक नहीं है तस्वीर स्व प्रकाश न स्वात्म प्रमाण व्यापार अनपेक्षित ये स्व होने से चैतन्य स्व होने से इसके प्रति कोई करण आवश्यक नहीं है तो प्रमाण आवश्यक नहीं है प्रमाण का व्यापार भी आवश्यक नहीं है इति अच्छा समय ओम शंकर Om vidhvati yo bhagavata te hayam lakshmana <laughs> mukte